पत्रावली चार श्रीमती सजिला घोषाल को लिखित बेलुरमठ 16 अप्रैल 1899 सौ श्रीमती जी आपका कृपा पत्र पाकर मुझे अति हर्ष हुआ यदि किसी ऐसे विषय के त्याग थे जिससे मुझे या मेरे गुरु भाइयों को विशेष प्रेम है अनेक सच्चे और शुद्ध चित्त देशभक्त हमारे कार्य में आकर सहायता करेंगे तो विश्वास रखिए कि हम ऐसे त्याग से तनिक भी न झिझकेंगे आँसू के एक भी बूंद न बहाएंगे और यह हम अपने व्यवहार में चरितार्थ करके दिखा सकते हैं परंतु अभी तक ऐसे किसी व्यक्ति को सहायता करने के लिए अग्रसर होते हुए मैंने नहीं देखा कुछ लोगों ने केवल अपने प्रिय शौक को हमारे से बदलने का प्रयत्न किया है बस इतना ही है यदि हमारे देश की अथवा मनुष्य जाति की वास्तविक सहायता होती हो तो गुरु पूजा त्यागने की क्या बात है हम कोई भी घोर पाप करने को या ईसाइयों की अनंत काल तक नरक यातना भोगने को भी तैयार हैं परंतु मनुष्य का अध्ययन करते करते मेरे सिर के बाल सफेद हो गए हैं यह संसार एक अत्यंत दुख प्रद स्थान है बहुत दिनों से एक ग्रिक दार्शनिक के समान दीपक हाथ में लेकर मैंने घूमना आरम्भ कर दिया है एक सर्वप्रिय गीत जो मेरे गुरु सदैव गाते थे मुझे इस समय याद आ रहा है दिल जिससे मिलता है वह जन अपने नयनों से परिचय देता है तो ऐसे दो एक जन जो करते विचरण जग की अनजानी राहों पर इतना ही कहना है कृपया यह जानिए कि इसमें एक शब्द की भी अतिशयोक्ति नहीं है आप भी इसे यथार्थ रूप में पाएंगी परंतु मुझे उन देशभक्तों पर कुछ संदेह है जो हमारा साथ तभी देने को तैयार हैं, जब अपनी गुरु पूजा त्याग दें। अच्छा यदि वे अपने देश की सेवा में सचमुच इतना उद्योग और परिश्रम कर रहे हैं कि प्रायः मृत प्राय से हुए जाते हैं तो प्रश्न यह उठता है कि सिर्फ गुरु पूजा की ही एक समस्या से उनका सारा काम कैसे रुक जाता है प्रबल नदी जिसके वेग से मानो पहाड़ पर्वत बहे जा रहे थे, गुरु पूजा मात्र से हिमालय की ओर लौटाई जा सकती थी क्या आप समझती हैं कि इस प्रकार की स्वदेश भक्ति से कोई महान कार्य सिद्ध हो सकता है या इस तरह की सहायता से कोई विशेष उपकार हो सकता है शायद आप ही लोग इसको समझती हूँ मैं तो कुछ नहीं समझता एक प्यासे को इतना जल विचार भूख से मृत प्राय व्यक्ति का यह अन्न विचार एवं यह नाक भव सिकोड़ना मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग ग्लास केस के अंदर रहने योग्य हैं कार्य के समय भी लोग जितना ही पीछे रहे उतना ही उनका कल्याण है प्रीत न माने जात कु जाता भूख न माने बासी भाता। सब मेरी भूल हो सकती है यदि गुरु पूजा रूपी गुठली के गले में फंसने से सब मरने लगे तो यही अच्छा है कि गुठली को ही छोड़ दिया जाए खैर इस विषय पर विस्तार पूर्वक आपसे बातचीत करने की मेरी अत्यंत अभिलाषा है ये सब बातें करने के लिए रोग शोक एवं मृत्यु ने मुझको अब तक अवसर दिया है एवं विश्वास है कि वे आगे भी देंगे इस नौ वर्ष में आपकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो विवेकानंद चार विवेकानंद 418 खेतड़ी के महाराज को लिखित मठ आलम बाजार चौदह जून अठारह प्रिय मित्र मैं यहाँ जिस अवस्था में हूँ चाहता हूँ कि श्रीमान भी उसी अवस्था में रहे अभी आपको मित्रता और प्यार की अत्यंत आवश्यकता है मैंने कई सप्ताह पहले आपको एक पत्र लिखा था किंतु आपका कोई संवाद नहीं मिला आशा है आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा चल रहा होगा मैं इसी महीने की 20 तारीख को फिर इंग्लैंड की यात्रा कर रहा हूं। समुद्र यात्रा से संभवतः कुछ लाभ हो इसकी भी आशा मुझे है आप सभी संकटों से संरक्षित रहें और समस्त शुभ की छाया आप पर सदा बनी रहे आपका विवेकानंद पुनश्च जगमोहन को मेरा प्यार और अलविरा 419 सौ थ्री इ स्टडी को लिखित प्रिय स्टडी पोर्ट सईद 14 जुलाई 1899 अभी अभी तुम्हारा पत्र ठीक थी, ठीक आ पहुंचा। पेरिस के एस एम नोबल का भी एक पत्र मिला है कुमारी नोबल को अमेरिका से कई पत्र मिले हैं एम नोबल ने लिखा है कि उनको दीर्घकाल तक बाहर रहना होगा अतः उन्होंने मुझे लंदन से पेरिस में अपने यहाँ आने की तिथि को पीछे हटा देने के लिए लिखा है तुम्हें यह निश्चित रूप से पता है कि इस समय लंदन में मेरे मित्रों में से अधिकांश लोग नहीं हैं कुमारी महकलाउड मुझे जाने के लिए बहुत ही जोर दे रहे हैं वर्तमान परिस्थिति में इंग्लैंड में रहना मुझे युक्तियुक्त युक्त प्रतीत नहीं हो रहा है साथ ही मेरी आयु भी समाप्त हो रही है खासकर इस बात को सत्य मानकर ही मुझे चलना होगा मेरा वक्तव्य यह है कि यदि हमें अमेरिका में वस्तुतः कुछ करना हो तो अपनी सारी बिखरी हुई शक्ति केंद्रित करने का सबसे अच्छा अवसर यही है अगर हम उन्हें यथार्थ रूप से सुनियंत्रित न कर सके तो भी तब कुछ महीनों के बाद मुझे इंग्लैंड लौटने का अवसर प्राप्त होगा एवं भारतवर्ष लौटने के पूर्व तक दत्तचित्त होकर मैं कार्य कर सकूंगा। मैं समझता हूं कि अमेरिका के कार्यों को समेटने के लिए तुम्हारा आना नितान्त आवश्यक है अतः यदि संभव हो तो मेरे साथ तुम्हारा आना उचित है मेरे साथ तुरानंद जी हैं शारदानंद का भाई बोस्टन जा रहा है यदि तुम अमेरिका न भी आ सको तो भी मेरा जाना उचित है तुम्हारी क्या राय है तुम्हारा विवेकानंद ४२० चार सौ बीस कुमारी जोसेफिन कोलिथिन दिनस वाइड्स बिविल्डन तीन अगस्त अठारह सौ निन्यानवे प्रिय जो आखिर हमें चैन मिली मुझे एवं तुरियानंद को यहाँ रहने का सुंदर स्थान मिल गया है नंद का भाई कुमारी नोबल के साथ है और अगले सोमवार को वह स्थान प्रस्थान कर रहा है समुद्री तो यात्रा से मेरे स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है यह डंबलों के साथ व्यायाम करने और मानसूनी तूफान के द्वारा लहरों में टक्कर खाते स्टीमर से ही हुआ क्या यह विचित्र बात नहीं है आशा है कि ऐसा ही चलेगा हमारी मां भारत की पुज्या ब्राह्मणी गाय कहा है मैं समझता हूं कि वह तुम्हारे साथ न्यूयॉर्क में है स्टर्डी श्रीमती जॉनसन एवं और सब लोग बाहर हैं इससे मार, मार्गो चिंतित है वह अगले महीने तक अमेरिका संयुक्त राज्य नहीं आ सकती है मैं धीरे धीरे समुद्र से स्नेह करने लग गया हूँ मस्या अवतार मेरे ऊपर है ऐसा मुझे भान होता है मुझ बंगाली को ऐसा विश्वास है कि उसकी प्रचुर मात्रा मुझ में है अलबर्टा के हाल चाल क्या है बूढ़े लोग और अन्य लोग कैसे हैं श्रीमती ब्रेर रैबिट का एक सुंदर पत्र मुझे मिला था वह हमसे लंदन में नहीं मिल सकी हम लोगों के पहुंचने के पहले ही वह प्रस्थान कर चुकी थी यहाँ पर मौसम सुहावना और गर्म है या जैसा लोग कहते हैं बहुत गर्म मैं इस समय एक शून्यवादी हो गया हूँ जो शून्य या कुछ नहीं में विश्वास करता है कोई योजना नहीं कोई अनुचिंता नहीं किसी भी काम के लिए प्रयत्न नहीं पूर्ण रूपेण मुक्त अच्छा जो स्टीमर पर जब कभी मैंने तुम्हारी या देवगाय की निंदा की मार्गो ने सदा तुम्हारा पक्ष लिया बेचारी बच्ची उसको क्या पता जो इन सब का यही तात्पर्य है कि लंदन में कोई कार्य नहीं हो सकता क्योंकि तुम यहाँ नहीं हो तुम मेरा भाग्य जान पड़ती हो पीछे जाओ बूढ़ी देवी यह कर्म है कि और कोई इससे बच नहीं सकता कहा जा सकता है कि इस समुद्र यात्रा से मैं वर्षों छोटा नजर आ रहा हूं। केवल जब हृदय धक्का देता है तभी मुझे अपनी अवस्था का भान होता है हाँ तो यह अस्थिर चिकित्सा क्या है क्या मेरा उपचार करने के लिए वे एक दो पसली काटकर अलग कर देंगे मैं कभी नहीं होने दूंगा निश्चित ही मेरी पतलियों से की रचना नहीं होने की मेरी हड्डियाँ गंगा में मूँगे बनने के लिए निर्मित हैं अगर प्रतिदिन तुम मुझे एक पाठ पढ़ाओ तो अब मैं फ्रेंच पढ़ सकता हूँ लेकिन व्याकरण से कुछ वास्ता नहीं मैं केवल पढ़ूँगा और तुम उसकी अंग्रेजी में व्याख्या करना कृपया अभेदानंद को मेरा स्नेह देना और तुरयानंद के स्थान पर तैयार रहने के लिए कहना मैं उसके साथ प्रस्थान करूँगा शीघ्र लिखना सस्ने विवेकानंद